तबीर सिंह खुद सब कुछ संभालता था। तबीर सिंह की पीढ़ी भी महाराजा के लिए काम करते आ रहे थे, और इस वजह से चंद्रसेना उसका बहुत आदर करते थे। तबीर सिंह ने भी राजा को कभी भी निराश नहीं किया। सारे गांव में उसका अच्छा नाम था।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 तो आज से घी भी सबसे बढ़िया मिलेगी। जैसे दिन बीतते गए, अब कृष्णा से और लोग घी खरीदने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्णा ने और गाय खरीदे। उसने कुछ नौकरों को अपनी दुकान पर काम पे भी लगाया हाथ बटाने के लिए। अंततः कृष्णा काफी अमीर बन गया और ईमानदारी से अपना कारोबार चला रहा था।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 जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी एक एकड़ की ज़मीन जिसमें वह काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए दो सैनिक और देव को बिना उसकी कोई गलती कैद खाने लेकर। देव की मां ने सैनिकों से बहुत भीख मांगा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको केत खाना ले गए। देव की मां अब भी सहारा बन गई, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला और कोई नहीं था। इन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया। इसी तरह दिन बीतते और सारा खेत सोख कर नष्ट हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। देव की माँ को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने बेटे से बात करना चाहती थी। शायद वो उसको बताए कि वह क्या करे। देव की माँ गई एक गुरुजी के पास एक पत्र लिखने में उनकी मदद मांगने। गुरुजी मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा कृपया आप देव के लिए मेरी तरफ से एक पत्र लिख रहे देव की माँ आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करूँगा आप होशला रखिए सब ठीक हो जाएगा गुरु ने पत्र लिखा और फिर देव की माँ उसको कैद खाना ले गई। दरवाजे पर पहरेदार ने माँ को रोका। कौन हो तुम? मैं ये पत्र अपने बेटे देव को देना चाहती हूँ। आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र को उस डिब्बे में डाल दो। देव की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना पत्र या तोफे आते थे पहले पहरेदार उनको जांचते थे और तब ही कैदियों तक पहुंचाते इसी तरह देव की मां का पत्र भी पहले पहरेदार ने जांचा और फिर देव तक पहुंचाया मां का पत्र पढ़कर देव को बहुत बुरा लगा वह सोच रहा था कि वह क्या करे जब उसके बाजो में एक और कैदी ने बोल हे、hey、देव, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये पत्र है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मन पसंद केक भेजा है, पर इन भेड़ादारों ने तो इनको पूरा खराब कर दिया। तो हमें जो भी मिलता है, हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ जी पैसा। देव को इस बारे में पता लगने क पहरिदार एक एक करके पत्त्र पढ़ते गए जब एक पहरिदार ने बोला हेई,、hey, देखो इस पत्र में क्या लिखा है क्या है, ज़रा दो इधर पहरिदार ने फिर जोड से पत्र को पढ़ा मैया, आप मेरे चिंता ना करें बहुत साल पहले बापू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था, जिसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से आपकी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, चलो भाई, जल्दी जाकर इस खजाने को ढूंढ निकाले। दोनों पहलेदार लालची बन गए और देव के खेत पर जाकर पूरे एक एकड़ की ज़मीन को खोद दिया और उनको कोई खजाने का मटका मिला ही नहीं। जल्द वे थक गए। क्या करें ये ना जानकर दोनों पहरेदार वापस कैद खाना चले गए। अगली सुबह जब देव की माँ जागी, तो उसने देखा कि सारा ज़मीन जोता हुआ था और ताज़े मिट्टी बाहर आई हुई थी। देव की माँ ने फिर से � धीरे धीरे वह पैसे कमाने लगी और कुछ ही समय में उसने काफी पैसे जमा लिये, जिससे उसने अपने बैटे को जेल से रिहा करवा लिया। अगर मन से कोई चीज चाहिए होती है, तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। एक समय की बात है।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 और वो वहाँ एक आलीशान महल बनाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हम यहाँ रहेंगे और अपना महल बनाना शुरू करेंगे। हमें फुर्ती और कुशलता के साथ यहाँ काम करना है। मेरे सिपाहियों का आदेश सुनो। ये तुमे दिशा दिखाएंगे। सभी लोग अपने रहने के लिए टैंक बनाने लग गए।